भुनक्तु सह नवतो सहनो भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी शांति शांति शांति हा जी प्रारंभ करें हाँ जी कुछ पूछना है हाँ बोलिए पृष्ठ संख्या दस हाँ जी जी जी घरे का सुनवाई कारण है तो इससे मुझे नवाही कारण है मतलब मिट्टी आ, आ, एक चीज का सुनवाई कारण का तो बनेगी घड़े का लेकिन मुंडे का तो नहीं बनेगा इसी प्रकार संयोग है जो घट के लिए उसका कारण बनेगा देखिए द्रव्य द्रव्युणकर्म द्रव्यम कारण सांका है नवगुणकर्माण त्रयाण कारण कार्य द्रव्यानि कारण कार्यद्रव्या्रव्य आश्रय तथा गुण कर्म गुना कर्मा चा तद आश्रय त्रयाणाम तमवायी कारण त्रयाणम इति विवेकः ठीक है यहाँ पर ये कहा जा रहा है द्रव्य गुण कर्म इन तीनों का द्रव्य कारण बन रहा है समान रूप से यहाँ पर ये स्पष्ट किया है और गुण विषय में कहा है कि उबैथा गुणा गुण दो प्रकार के हैं द्रव्यगुणकर्माण गुण कारण्य कदाचि गुणो कारणम अवयवा परंतु रूपादि कारणुणों न कारणम द्रव्यस्य ठीक है तो रूपादि गुण जो है उसका कारण नहीं बनता है पहले पहले इस बात को समझ लीजिएगा कि वहां पर यह कहना चाह रहे हैं जिस द्रव्य में जो बहुत सारे कारण हैं, उसी द्रव्य में बहुत सारे गुण हैं। उन गुणों में से कोई गुण तो समवायी कारण बन रहा है उसी द्रव्य में रहने वाला कोई गुण नहीं बन रहा है बात को इस रूप में समझ लीजिएगा उसी द्रव्य में बहुत सारे गुण हैं लेकिन एक गुण तो कारण बन रहा है और एक गुण नहीं बन रहा है उसी की स्थिति है पर वहां पर जो बताया कि द्रव्य गुण कर्म नाम सामान्य द्रव्य गुण कर्म नाम द्रव्यम कारणम सामान्य वहां तो सभी का बन रहा है ना वो उस द्रव्य में रहने वाले जितने भी गुण है उन सबका समवायी कारण है हाँ द्रव्य और वो द्रव्य द्रव्य को भी धारण कर रहा है और गुण को भी धारण कर रहा है और उसमें होने वाले कर्म को भी धारण कर रहा है ये बात इस रूप में अर्थ समझना चाहिए स्पष्ट हो रहा है और बताइए तो द्वितीय अध्याय हाँ जी हाँ जी जी जी तीसरी पंक्ति में कर्म खलो न कारणवधकम ना कार्यवधकम तत्त्व तत्व अस्त यही बात कह रहे हैं किस सूत्र से सूत्र से क्या विरोध होगा हाँ जी वो ये कहता है ना तो अः कार्य विरोधी कर्म का मतलब है कर्म ऐसा है जो कार्य का विरोधी है यानी कर्म कार्य को उत्पन्न नहीं करता मतलब कर्म, कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता एक तो एक बात है ठीक है तो यहां ये जो कहना चाह रहे हैं कर्म खलु न कारण वधकम कर्म ना तो अपने कारण को नष्ट करता है जिस कारण से कर्म उत्पन्न हो रहा है उस कारण को भी नष्ट नहीं करता है ठीक कर्म ख लू न कारणवधकम ना भी कार्यवधकम और जिस कर्म से जो कार्य उत्पन्न हो रहा है उसको भी नष्ट नहीं करता खुद ही नष्ट होता है यह कहना चाह रहा है एक केवल एक बात कही यहां पर कर्म ऐसा है अपने कारण को भी नष्ट नहीं करता मतलब जिस कारण से कर्म उत्पन्न हो रहा है ठीक है ना उस कारण को नष्ट नहीं कर रहा है एक बात और कर्म से जो कार्य उत्पन्न हो रहा है उस कार्य को भी नष्ट नहीं कर रहा है खुद ही नष्ट होता है ये कहना चाहेंगे तो इससे आप क्या कहना चाहते हैं ती तो तो है तो नहीं।, नहीं क्या विरोध आ रहा है ये तो बताना पड़ेगा ना आज के हाँ जी नहीं नहीं ये नहीं कह रहा है वो ये कह रहा है कि खुद ही नष्ट होता है किसी को समाप्त नहीं करता ये कह रहा है मतलब किसी को मतलब किस किस को आपसे मैं उत्पन्न हुआ मैं उत्पन्न होकर के आपको नष्ट नहीं करता ठीक है और मैं किसी और को उत्पन्न कर रहा हूं ठीक है ना मैं किसी और को उत्पन्न कर रहा हूं जिसको उत्पन्न कर रहा हूं उसको भी नष्ट नहीं करता मैं खुद ही नष्ट हो जाता ये कह रहा है इससे कोई विरोध आएगा नहीं जो आप विरोध कहना चाहते हैं पकड़ में आ रहा है वो खुद ही नष्ट होने वाला कर्म जो है उत्पन्न होता है नष्ट होता है अब वो किससे उत्पन्न होता है किसी कारण से तो उत्पन्न होगा तो अपने कारण को भी नष्ट नहीं करता उत्पन्न हो करके कौन सा जी किन्द्यमें खुद ही समाप्त होता है संयोग आदि संयोगादी कार्यद्रव्य कार्य द्रव्य कर्मनो वध्य ये कह रहे हैं कि संयोगादी न संयोग से स्व्येन अपने कार्य के द्वारा कार्यद्वार अपने कार्य के द्वारा कर्मना न कर्म स्वयं नष्ट होता है है कर्म कार्य होता होता है है उसको क्या मैं नहीं पकड़ा कार्य से कर्म नष्ट होता है यहाँ यही नहीं करेंगे कार्य से कर्म से तो कर्म से कार्य नष्ट तो तो नहीं हो जाते हाँ जी स्वयं ही नष्ट होता है ठीक है दोनों हाँ नहीं वो तो ठीक है मैं तो यही कहना चाहता हूँ वो खुद ही नष्ट होता है जीत ये कहना चाह रहे हैं इस पूरे सूत्र को एक बार देखिए कार्यम विरोधी यस्य तथा कर्म कार्य है विरोधी जिसका ऐसा स्वरूप वाला कर्म है कर्म खाल स्व कर्म जो है अपने कार्य से विरुद्ध है अर्थात विरम्यते कर्म खलु स्व कार्य न कर्म अपने कार्य से विरुद्ध होता है विरुद्ध होता है मतलब नष्ट होता है मतलब अपने अपने कार्य से नष्ट होता है ये इसका अभिप्राय है आ, इसका सीधा सीधा तो यही अर्थ है अपने कार्य के द्वारा नष्ट होता है हाँ ठीक है अर्थात विनश्यते नष्ट हो जाता है यदवा यूं कहिए अथवा कार्यस्य से विरोधी कर्म कार्य का विरोधी है कर्म ठीक है अर्थात कार्य कार्यकाल न अवतिष्ट जब कार्य कर्म से जो कार्य उत्पन्न हुआ है अब उस कार्य के द्वारा ये नष्ट हो रहा है यानी कार्य के समय में वो रहता नहीं है कार्य को तो उत्पन्न किया और स्वयं नष्ट हो गया कर्म कर लु न कारणवधकम कर्म न कारण को नष्ट करता है अपने का कर्म जिस कारण से उत्पन्न होता है उस कारण को नष्ट नहीं करता है क्या है? का कार्य उसका कार्य कार्य कार्य कार्य है है है है कर्म कर्म कर्म क्या क्या का कारण कारण कौन उसका उसका जो नहीं नहीं नहीं नहीं देखिए ये कहना चाह रहे हैं जैसे कर्म से क्या उत्पन्न होता है संयोग उत्पन्न होता है ठीक है ना हाँ जी संयोग विभाग वेग जो भी है तो मान लीजिए एक आप संयोग लीजिए तो कर्म से संयोग उत्पन्न होता है तो कर्म का कार्य कौन है संयोग ठीक है ना अब संयोग उत्पन्न किया है और नष्ट हो जाए तो, तो, तो अपने कार्य से नष्ट होता है का मतलब ये है कि संयोग उत्पन्न करके नष्ट होता है कर्म पूर्ण पूर्ण तो अपने कार्य से विरुद्ध है हाँ नष्ट होता है ऐसा मान लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है वो पहले ये सारी बातें हो चुकी हैं संयोग उत्पन्न करता है नष्ट होता है तो यूँ एक प्रकार से संयोग कर्म को नष्ट करता, करता है कोई फर्क नहीं पड़ता एक ही बात है ना नो तो है हाँ। कारण का वक नहीं है देखिए ये जो यहां पर जो कार्य है जो उत्पन्न हुआ संयोग उस संयोग से या कर्म थोड़ा उत्पन्न हुआ कर्म से संयोग उत्पन्न हुआ है पहले जो स... जो कह रहे हाँ संयोग का? कर्म है। ने, ने, ने, ने, ने। जी संयोग का नहीं नहीं यहां तो ठीक है यहां जो कारण वदक ना जो कर्म जिस कारण से उत्पन्न हुआ है वो कारण है ये कारण नहीं है कार्य नहीं है हाँ वेग को लेना चाह रहे हैं यहाँ पर वेग हो या कोई भी कारण हो प्रयत्न हो वो वो वाला यहां वाला नहीं है ऊपरोक्त वाला नहीं है ऊपर तो स्व कार्य विरुद्धता का मतलब है अपने संयोग रूपी कार्य से नष्ट होता है कौन कर्म हाँ तो इस इसका मतलब है कर्म न कारण कर्म जो है अपने कारण को नष्ट नहीं करता अपने कारण का मतलब है जिस कारण से कर्म उत्पन्न हुआ है वो कारण वेग हाँ पहले पहले इस इस पंक्ति को समझ लीजिएगा वो अलग बात है उसका हाँ तो कर्म जो है अपने कारण को नष्ट नहीं करता है कोने कारण वेग है वेग से कर्म उत्पन्न हो रहा है तो अपने वेग को नष्ट नहीं करता है फिर कहते हैं ना पी ना ना ही कार्य कार्यवधक है अपने कार्य को नष्ट करता है कर्म तो कार्य कौन सा है उसका संयोग तो संयोग को नष्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वो कार्य है कर्म का और कर्म का जो कारण है वेग उसको भी नष्ट नहीं कर रहा है किंतु तत्त्व वध्यमेव अस्ती वो खुद ही नष्ट हो जाता है यहां तक हो गया अब आगे की बात है संयोग आदि न स्व कार्य न ठीक है तो ये कहना चाह रहे हैं संयोग आदि ना स्व ना संयोग रूपी जो अपना कर, उस कर्म का जो कार्य है उस कार्य द्वारा ना संयोग के द्वारा कर्म वत्व कर्म नष्ट हो जाता है किसके द्वारा वो कह रहे हैं हाँ उसी उसी कार्य उसी कार्य यहाँ पर अपने कार्य रूपी संयोग से वो नष्ट होता है वहां पर भी स्व कार्य ने विरुद्ध दे का अर्थ है वह, वहां संयोग नहीं बोला है यहां संयोग बोल रहे हैं बस इतना अंतर है वह केवल कार्य शब्द बोला है वो कार्य का है संयोग उस संयोग से यहां पर नष्ट हो रहा है कर्म व्यक्त यहां तक हो गया अब आगे देखिएगा अच्छा अच्छा पुनः प्रवृत्तम कर्म पुनः प्रवृत्तम मतलब जो दूसरा जो कर्म प्रवृत्त हुआ है पुनः प्रवृत्तम कर्म पूर्वोत्पादित संयोग कार्यम विरुनद्ध पहले उत्पन्न किया हुआ जो संयोग है उस कार्य को विरूनदी नष्ट करता है पुनः प्रवृत्त वाला कर्म पहला वाला कर्म नहीं है दोबारा जो कर्म उत्पन्न हुआ वो दुबारा उत्पन्न हुआ कर्म पहले वाले संयोग को नष्ट करता है जो जो कार्यवधकम का मतलब है जिस कार्य को उत्पन्न किया यानी संयोग को संयोग उस संयोग को नष्ट नहीं करता है हाँ जी ठीक है हाँ जी आपको स्पष्ट हुआ जैसे मान लीजिए मैंने कर्म किया उस कर्म से संयोग उत्पन्न हो गया अब वो जो संयोग उत्पन्न हुआ है उस संयोग से तो कर्म नष्ट हो रहा है यहां पर वो कर्म उस संयोग को नष्ट नहीं कर रहा है अपने कार्य को नष्ट नहीं कर रहा है जिसको उत्पन्न किया उसको नष्ट नहीं करता स्वयं नष्ट होता है और यह कर्म जो हुआ है कर्म किस कारण से वेग के कारण से उत्पन्न हुआ तो यह जो कर्म उत्पन्न हुआ है जिस वेग के कारण से उत्पन्न हुआ है उस वेग को भी नष्ट नहीं करता अर्थात अपने कारण रूपी वेग को नष्ट नहीं करता अपने कार्य रूपी संयोग को नष्ट नहीं करता खुद ही नष्ट हो जाता है यहां तक पहुंच गए अब दूसरा कर्म हो रहा है पहले कर्म हो चुका है अब दूसरा जब कर्म होगा तो जो दूसरा कर्म जब होता है तो वहां संयोग था वो संयोग को नष्ट करेगा जैसे मैंने इन, इनको धक्का दिया यानी संयुक्त किया एक डिब्बे को ट्रेन के एक डिब्बे को उस डिब्बे के साथ जोड़ दिया कर्म किया तो संयोग उत्पन्न हो गया उत्पन्न हो गया अब जो जिस कर्म से संयोग उत्पन्न हुआ है वो संयोग तो रहता है पर यह कर्म समाप्त हो गया यह कर्म क्यों हुआ पीछे वेग था उस वेग के कारण से यह कर्म उत्पन्न होगा उस वेग को नष्ट नहीं किया खुद नष्ट हो गया इधर संयोग को उत्पन्न किया उस संयोग को बना रखा लेकिन खुद ही नष्ट हो गया अब दोबारा वहां जब कर्म होगा वहां जहां संयोग हुआ वहां जब दोबारा कर्म होगा तो उस संयोग को नष्ट करेगा दोबारा होने वाला कर्म क्योंकि विभाग होते ही संयोग समाप्त हो जाएगा जब वो डिब्बा आगे बढ़ने लग जाएगा उस इसको छोड़ देगा विभाग हो जाएगा उसका ये कहना तो चाहिए जो को नहीं वो वो तो हो गया अब नया कर्म हो रहा है जो नया कर्म हुआ, उस नये कर्म ने उस उस कर्म उस उस उस ने संयोग संयोग नष्ट नष्ट किया का का कार्य क्या हुआ का हाँ जी ठीक है अब ये ये वाक्य कैसे नापी कार्यवाद ना कार्य कम उसका प्रसंग ही नहीं तो क्यों वहाँ घटाएंगे तो का कार्य होगा वहाँ पे बात घटेगी देखिए जो कर्म जिसको का उत्पन्न कर रहा है एक कर्म कर्म उसको हमने छोड़ दिया। जो नया उत्पन्न। वो कर, नया कर्म उत्पन्न होकर के किसको नष्ट कर किसको नष्ट किया उसने। संयोग को पहले जो संयोग है उसको तो नष्ट करना ही था पर वो जो संयोग नष्ट हो रहा है एक मिनट वहाँ उसने विभाग को उत्पन्न किया जो कर्म हो रहा है वहाँ पर वो विभाग को उत्पन्न किया है ठीक है तो जब संयोग समाप्त होता पहले सुनिए जब विभाग को उत्पन्न किया है तो जो पहले से संयोग रहा पहले से वो तो नष्ट होगा तभी तो विभाग होगा तो वो जो संयोग नष्ट हो रहा है वो किसी का कार्य नहीं है मतलब उस कर्म का आ, आ, आ, कार्य नहीं, नहीं है वो जो संयोग नष्ट हो रहा है वो उस कर्म का कार्य नहीं है कौन सा कारण कार्य विभाग तो कार्य है किसका विभाग का तो कर्म है तो विभाग को तोड़ा नष्ट कर रहा है कर्म जो कर्म हुआ आ, उस जो आ, कर्म जो आ, आ, तो उस तो कर कर्म ना, ना, ना, ना, कर्म, कर्म।, कर्म ने विभाग को उत्पन्न किया है संयोग का नष्ट होना नहीं नहीं नहीं विभाग अलग है संयोग अलग है ये संयोग का नष्ट तो संयोग <सँगे> के। संयोग अलग अलग विभाग विभाग का नष्ट तो आप आप क्या कहना चाहते हैं जो संयोग नष्ट हो रहा है वो कार्य है किसका कार्य कर्म ने तो उत्पन्न ही नहीं किया उसको भाई संयोग जो नष्ट हो रहा है उसको कर्म ने थोड़ा उत्पन्न किया कर्म ने तो विभाग को उत्पन्न किया है संयोग का नष्ट होना भाई संयोग का नष्ट होना विभाग है हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन कर्म का कार्य क्या है कर्म का कार्य संयोग का नष्ट होना <laughs> नहीं नहीं, ऐसा नहीं है संयोग का नष्ट होना। देखिए संयोग पहले से है संयोग तो पहले से है तो जब कर्म हुआ तो उस कर्म के कारण से विभाग उत्पन्न हुआ ठीक है जी विभाग? के विभाग और संयोग का नष्ट होना विभाग में और संयोग का नष्ट होना दोनों एक ही बात है, बात हाँ। है। अगर अगर आप ये कहना चाहते हैं, तो विभाग संयोग का ना रहना ही विभाग है हाँ। तो मेरे कोई आपत्ति नहीं तो विभाग को किया। मैं संयोग का नष्ट होना।, होना ऐसा नहीं बोलते हैं संयोग का नष्ट होना नहीं कहते हैं संयोग का उत्पन्न होना कहते हैं नष्ट होना नहीं कहते हैं विभाग में किया। अच्छा भी आता चलिए किसका भी उत्तर आया हाँ अगर मान लीजिए कि अगला वाला कर्म है तो ये का नष्ट होना ही होती तो है उस संयोग का नष्ट होना ये कार्य है हम्म। और अगर इन मुझे ये बात करते अगर वो उनको तो वहां पर डटाएंगे कार्य का बध करना उस तो संयोग के नष्ट होने को नष्ट करना वहां पर डटाना है संयोग के नष्ट होने आ, संयोग का नष्ट होना आप भले कह दीजिए वहाँ नहीं रहा ठीक है ना संयोग नष्ट हुआ ऐसा बोल सकते है पर जो कर्म ने जो उत्पन्न किया वो विभाग को उत्पन्न किया है कि विभाग और संयोग का नष्ट होना एक ही है तो एक ही तो एक ही कार्य को उत्पन्न किया ना विभाग उत्पन्न किया उसको कहते हैं विभाग ठीक आप सहयोग शब्द आपका एक ही तो कार्य उत्पन्न हुआ है ना एक ही कार्य उत्पन्न जो कर्म तो तो ने संयोग का नष्ट होना भी जो कार्य किया उस कार्य को जो कार्य हुआ और वहाँ पर ये वाक्य घटाना है कार्य करना कार्यवाद ठीक है कार्यवाद कम कहा हुआ किसी बात हाँ जी कार्य हुआ इनकी परिभाषा के हिसाब से की कर्म का कार्य हुआ संयोग का नष्ट करना हाँ जी तो इन्होंने कहा की कार्य बदकम नहीं होना चाहिए संयोग का जो नष्ट ना होना है तो वो कर्म उसको नष्ट करता है? ये बताएं कि कर्म को, कर्म के को बताएस की मदद नहीं नहीं आप कर्म उस कर्म उस तरह ना बताइए पर ये जो संयोग नहीं रहा जो है ना, संयोग नहीं रहा ये कोई अपने आप में कार्य नहीं है ठीक है हाँ, ठीक बात है <laughs> ठीक है इन्होंने बोला कि मान भी ले, संयोग का नशोना करिए कर मान लिया ना बिल्कुल तो? मान भी ला तो अभी को से कह रहा था खुद मान पा मान भी लो नहीं आप मानते मान लो आप मानते नहीं मान लिया तो बस ठीक है ये नहीं था की ना भी कार्यवाधक कार्यवधक होता है मैंने नहीं कहा मैंने ये कहा था संयोग का नष्ट होना कर्म का कार्य है तो ये क्या कैसे इतना ही प्रश्न। क्योंकि तो ने वहाँ वह, संयोग उस का कर्म का कार्य तो है ही नहीं है संयोग तो उसका उस कर्म का कार्य तो है ही नहीं है तो उसने कार्य फिर संयोग का नष्ट होना जो कार्य है वहाँ पर घटाना है ठीक है घटाने के बाद एक बात और बोल रहे ठीक है कोई बात नहीं ठीक है ठीक है उसमें कोई आपत्ति नहीं है अंततोगत्वा तो का तो नाशक तो हुआ ही नहीं है ना कार्य को तो नष्ट किया ही नहीं है कार्य को तो समाप्त तो किया ही नहीं है ना आप भी मान रहे अगर कार्य को नष्ट नहीं किया तो हमें क्या आपत्ति है उस पंक्ति का वो अर्थ निकल गया हाँ जी तो तो तो कार्य नहीं था ना ये तो आपको समझना है आप ये बताए कार्य का मतलब ये कि उत्पन्न होना तो क्या उत्पन्न हुआ विभाग उत्पन्न हुआ वो भले संयोग नष्ट हो गए हमें कोई आपत्ति नहीं है ये कर्म होने के कारण से हुआ पर वो वो कार्य थोड़ा था मतलब कार्य उसको कहते अच्छा हाँ जी हाँ जी ये बोर्ड है यहीं पर, पर हा जी हाँ तो। बोल हम ने आगे दिया। हाँ फिर आप रहे हो आगे जो जी जी हाँ। तो किस शर्त कि पर का, का मतलब यह है जब तक विभाग अ, जब कर्म होते ही विभाग हो गया नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं विभाग का मतलब जो संयोग था मतलब दो डिब्बे जुड़े हुए हैं ठीक है ना कर्म होते ही वो डिब्बा उस डिब्बे से अलग हो गया यही तो विभाग है जो जुड़े हुए थे कर्म के कारण से विभाग हो गया पहले संयोग था तो दोनों जुड़े हुए थे अब कर्म ने यहां पर विभाग को उत्पन्न किया जो संयोग था वो संयोग नहीं रहा विभाग हो गया तो ये जो विभाग उत्पन्न हुआ, हुआ है ये विभाग उस कर्म के कारण से उत्पन्न हुआ है ठीक है अब यह विभाग होता मतलब संयोग नहीं रहा तो क्या रहा फिर विभाग रहा तो ये विभाग किस कारण से उत्पन्न हुआ कर्म के कारण से तो इस विभाग ये विभाग जो है उस कर्म का कार्य है हां जो कर्म हुआ उस कर्म का कार्य है विभाग तो विभाग को उत्पन्न किया तो ये विभाग रूपी कार्य को थोड़ा नष्ट किया है इस विभाग रूपी कार्य को तो उत्पन्न किया है यह मैं कह रहा हूं आपको पकड़ में आ रही है ये बात मतलब दो आदमी मिले हुए हैं देखिएगा मिले हुए कर्म के कारण से मिल गया संयोग को उत्पन्न किया अब यह संयोग जो उत्पन्न हुआ है यह संयोग तो रहता है लेकिन कर्म नष्ट हो गया कर्म दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है अब जो है अब अगला कर्म हो रहा है दूसरा कर्म अब दूसरा कर्म होते विभाग हो गया विभाग हो गया अब इस विभाग को किसने उत्पन्न किया है कर्म ने उत्पन्न किया तो क्या इस विभाग को उसने उस कर्म ने नष्ट किया नहीं किया बस ठीक है कार्य को तो नष्ट किया ही नहीं किसी भी स्थिति में कार्य को नष्ट कर ही नहीं रहा वो तो खुद ही नष्ट हो रहा है संयोग को उत्पन्न कर रहा है नष्ट हो रहा है विभाग को उत्पन्न कर रहा है नष्ट हो रहा है पकड़ में आपको यही कहना चाहते हैं यहां पर कर्म हाँ जी हाँ जी आप बोलिए कौन सी वाली तो हाँ कारणवध का मतलब है कर्म जिस कारण से उत्पन्न हो रहा है वेग से उत्पन्न हो रहा है उस वेग को नष्ट नहीं करता है अपने कारण रूपी वेग को नष्ट नहीं करता ठीक है फिर कहता है नापी कार्यवदकम कर्म से जो कार्य उत्पन्न हुआ संयोग रूपी कार्य हो या विभाग रूपी कार्य हो उस कार्य को भी नष्ट नहीं करता हाँ वही कर्म वो तो अंडरस्टूड ही है वही कर्म है और कौन सा कर्म होगा में तो हाँ, वो तो वो तो और तो, तो इसलिए हमें ये वो अध्ययार कर लीजिए वैसे हमारे हाँ, लिए तो स्पष्ट है आपके लिए अध्ययार चाहिए तो कर लीजिएगा कौन सा वो तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं भई आप भई आप मेरे को क्यों आग्रह कर रहे हो मैं तो बिना हथियार के समझ रहा हूँ कि वो कार्य अपने कार्य को नष्ट नहीं करता है वो नहीं करता है है वही रहे तो आपका अंदर ठीक है समझ लीजिएगा हाँ समझ लीजिएगा ठीक है अंतिम पंक्ति ये कहता है कि जो दूसरा कर्म उत्पन्न हो रहा है पहला कर्म ने तो संयोग उत्पन्न किया है अब दूसरा जब कर्म होता है तो वो दूसरा कर्म विभाग को उत्पन्न किया है तो विभाग को उत्पन्न किया है तो पहले वाले संयोग को नष्ट कर दिया ये कहना चाह रहे कर्म को नष्ट करता है जो आपको बताया था ना जैसे दो डिब्बे जुड़े हुए हैं संयुक्त हुआ है पहले कर्म से संयोग हो गया ठीक है ना वो कर्म समाप्त हो गया अब मेरे को देखिएगा पहले वाले कर्म से संयोग हो गया कर्म समाप्त हो गया संयोग तो बना हुआ है अब इस संयोग को हटाना है तो हम क्या करेंगे कर्म करेंगे अब दूसरा कर्म उत्पन्न होते ही पहले ये जो पहला जो संयोग हुआ वो नष्ट हो गया विभाग उत्पन्न हो गया ये कहना चाहे और कुछ नहीं है उस कर्म को पहले वाला कर्म ही समझ बैठ रहे हैं और इस इस के साथ साथ हाँ। अगले जी हाँ वाले समझ रहे हैं। हाँ जी हाँ तो तो पिछले वाला सहयोग पहले वाले कर्म का कार्य है पिछले वाले कर्म का कार्य। हाँ जी हाँ जी वो एक ही बात है यानी पहले वाले कर्म को पिछले दोबारा का होने वाले कर्म को एक ही माना जा रहा है अंत तो समस्या हो रही है पर कर्म अलग अलग है कर्म देर तक थोड़ा रहता है वो तो समाप्त हो गया संयोग हो गया कर्म समाप्त हो गया अब दोबारा जब विभाग हुआ है तो वो दूसरा कर्म है तो कर्म तो कितने ही हो सकते हैं ना मतलब जैसे मैंने कर्म किया संयोग उत्पन्न हो गया अब वो कर्म समाप्त हो गया अब दूसरा कर्म जब उत्पन्न होगा तो वो दूसरा कर्म पहले वाले संयोग को नष्ट कर दिया और विभाग उत्पन्न कर दिया जी एक, एक, एक ही कर्म तो पहले वाला कर्म उत्पन्न हो गया संयोग हो गया वो तो नष्ट हो ही गया ना कर्म एक ही काम हो गया ना संयोग उत्पन्न किया नष्ट हो गया बस नष्ट तो हो गया हाँ हाँ जी हाँ मतलब एक ही कर्म है वैसे तो क्योंकि जो संयोग था विभाग हो गया तो तो तो तो तो तो तो तो तो संयोग नहीं रहा अर्थात क्या रहा विभाग हुआ ये है आपने दोनों को एक कर दिया <laughs> नहीं अलग अलग कहा मैंने पहले ने अलग था था था था मैंने था। <laughs> अच्छा अच्छा दो, दो सिस्टम तो मतलब जो संयोग था उस संयोग का ही तो विभाग हुआ है एक ही तो काम हुआ है कार्य तो एक ही हुआ है जो संयोग था वो विभाग के रूप में बदल गया एक ही तो कार्य उत्पन्न हुआ वहां पर दो कहाँ उत्पन्न हुए कर्म दो। कर्म एक ही है दो कैसे होगा तो <laughs> अभी है आपने कहा? अच्छा आप साथ अभी आप प्रवीण के दो कर्म का मतलब है पहले वाला कर्म अलग है दूसरा वाला कर्म अलग है ठीक है प्रसंग अलग अलग था ऐसा है <laughs> <laughs> नहीं नहीं बदल नहीं जा रहा मैं <laughs> <laughs> ये कन्फ्यूज इसलिए हो रहा है ना क्योंकि कर्म तो दो ही दिख रहे हैं उनको लेकिन दो कर्म अलग अलग विषयों में हो रहा है पहले वाला कर्म अलग विषय में है दूसरा वाला कर्म अलग विषय में जब विषय बदल गए तो वहां दो कर्म नहीं कह सकते एक ही कर्म कह सकते हाँ दो विषयों में दो प्रकार के कर्म हो गए ये तो कह सकते आप ठीक है ना उस विषय में वो अलग कर्म है इस विषय में ये अलग कर्म है यानी संयोग करने के विषय में वो अलग कर्म था यानी एक कर्म ने संयोग उत्पन्न किया नष्ट हो गया वो कर्म समाप्त अब दूसरा कर्म आया है वो विभाग उत्पन्न करके नष्ट हो गया ऐसा है पर हर समय एक ही कर्म था मतलब एक कर्म एक कर्म जब था तब तो संयोग हुआ अब जब दूसरा कर्म आया है तो विभाग हो गया ऐसा विवाह की स्थिति में एक ही कर्म था संयोग की स्थिति में भी एक ही कर्म था ऐसा चलो अच्छी बात है इसकी जितना विस्तार करेंगे तो उतना स्पष्ट होता जाएगा आप आपको ठीक है आपको अभी स्पष्ट हो गया आपको हाँ जी नहीं हुआ हाँ जी आपको क्या समझ में आया हाँ और वो कर्म नष्ट हो गए जी फिर एक दूसरा कर्म आया जी उसने एक को पैदा किया और वो भी हाँ जी तो इससे आप ये रहे हो कि जो कर्म जो कर्म कार्य है उससे कर्म नष्ट हो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी नापी कार्यकम नापी कार्य नापी कार्य वकम तो इससे क्या उससे उस आप क्या अर्थ ले रहे हैं पहले यह आपको बताना पड़ेगा समझ रहा है कि का नहीं। आ, कौन सा कार्य कोई भी कार्य का ठीक है नहीं, नहीं? नहीं? नहीं? नहीं यही समस्या।, समस्या है यही आपके सामने यही समस्या आ रहे है कि बाद वाले कर्म को पिछले वाले कर्म के साथ जोड़ रहे हैं आप मतलब जो एक आपने वहां पर एक कर्म करके आ गए ठीक है ना वो कर्म तो समाप्त हो गया अपने कर्म ही अब दूसरे कमरे में आकर के आपने दूसरा कर्म किया है तो इस कर्म को उस कार्य के साथ का साथ क्या संबंध जोड़ रहे हैं? वो अलग कार्य था ये अलग कार्य है वो अलग कमरे में आपने कर्म करके वहां पर आपने केला खा करके कर्म समाप्त किया अब यहां आकर के सेव खाया आपने ये अलग कर्म है वो अलग कर्म है पकड़ में आ रहा है एक अलग अलग तो रही है।, तो रही है हाँ कार्य में कार्य में मतलब वो दूसरे वाले कार्य है मतलब इसका कार्य अलग है उसका कार्य अलग है उस कर्म से उत्पन्न होने वाला कार्य अलग प्रकार का है इस कर्म से उत्पन्न होने वाला कार्य अलग प्रकार का है ये स्थिति है ठीक है अब कुछ क्लियर हो रहा है हाँ जी आप बताइए आठवां सूत्र कृष्ट संख्या पाँच पर हाँ जी जी uh -huh. जी हाँ जी जहाँ नित्य है वहाँ का प्रसंग होता जहाँ नित्य है वहाँ का प्रसंग होता हाँ जी द्रव्य तो नित्य भी होते हैं अनित्य तो तो तो भी होते हैं, में घटाते हैं आप केवल नित्य नित्य को लेकर के घटा देंगे तो साधन में तो नहीं। देखिए। नित्य नित्य लेकर के घटा देंगे तो साधन में क्यूँकी ये सारे शब्द अनित्य द्रव्य वार्य ये तीनों शब्द घटती हुई द्रव्य द्रव्य में नहीं घटते है क्यों नहीं घटते हैं अनित भी होते हैं तो जहाँ नित्य जहाँ अनित्य होते है वही घटा हो ना, तो ना, तो, वही तो ना, हर जगह घटाना क्यों चाहते तो है हर जगह घटना चाहिए क्योंकि साधन में बता रहे हैं अच्छा साधन व्यापक होता है तो यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जहाँ साधर्म बताया जाए वो वो हर चीज में लागू जन लागू ना भी हो उस चीज के लिए रखा है की जहाँ धुआं होता है वो अग्नि जहाँ जहाँ धुआं होता है अग्नि होती है हाँ ठीक है जहाँ जहाँ ये साधर्म होगा वहाँ वहाँ अनित्य ही होगा ये व्यापक ही है मतलब जहां जहाँ द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में समानता दिखाई जा रहा है न तो ये समानता सद अनित्यम। तो ये कहना चाह रहे हैं जहाँ जहाँ अनित्य द्रव्य होंगे वहां वहां में घटेगा ही घटेगा ऐसा आप अव्याप्ति दिखाइएगा की जहाँ अनित्य तो है लेकिन समानता नहीं बैठ रही हो समानता का तो भी साध्य द्रव्य, जो जो द्रव्य होता है, वो, वो होता है है। है वो अनित्य ये ये ये तो ही नहीं है हमें कर्म देखिए देखिए द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में समानता है कैसी समानता है तो कह रहे हैं अनित्यम अनित्य की दृष्टि से समानता है फिर वही बात है समानता अनित्य की दृष्टि में तो जो जो द्रव्य अनित्य है उनमें समानता दिखाई देगा अनित्य बोलते ही वही द्रव्य ग्रहण होंगे जो जो अनित्य हैं अब सारे द्रव्यों को क्यों ग्रहण करवाना चाहते हैं पहले ये बात बताइए कि आप सारे द्रव्यों को क्यों ग्रहण करवाना चाहते है, तो तो हो जबरदस्ती नहीं तो तत्व क्यों नहीं हो रहा है भाई तत्वज्ञान का मतलब ये थोड़ा कह रहा है अलग अलग तत्वज्ञान भी तो अलग अलग होता है ना अनित्य पदार्थों का तत्वज्ञान अलग है नित्य पदार्थों का तत्वज्ञान अलग है आप ये थोड़ा कहना चाह रहे हैं कि तत्वज्ञान एक ही होता है जी तत्वज्ञान क्या एक ही होता है एक ही प्रकार का थोड़ा होता है तत्वज्ञान अलग अलग प्रकार के होते हैं ये ये जो तत्वज्ञान है केवल अनित्य पदार्थों का तत्वज्ञान है ऐसा कोई नियम नहीं है ना कि तत्वज्ञान एक ही प्रकार का होता है और सब में गठित होना है ऐसा ये इसका आ, इनका अभिप्राय नहीं है इनका कथन नहीं है उन्ही तत्वों को ले रहे हैं जो तत्व अनित्य है उनमें समानता अधिकार है आपको अव्याप्ति दिखानी हो तो अनित्य भी हो और समानता नहीं है ये दिखाओ तब तो बात बनेगी तो ना ये आप कह रहे हो सूत्र ये नहीं कह रहा है सूत्र स्वयं कह रहा है सद अनित्यम तो अनित्यम कहते ही अनित्य द्रव्य ग्रहित होंगे वहां नित्य थोड़ा ग्रहित करेंगे अगर सूत्र सभी द्रव्यों को कहना चाह रहा है तो अनितम कह ही नहीं सकता हाजी क्या क्या मान रहे मतलब किस किस स्वतंत्रता सूत्रकार की आपकी या मेरी नहीं नहीं मतलब किस किसकी स्वतंत्रता मतलब वैशेषिक कार्य की स्वतंत्रता कार नहीं नहीं मे, मेरी स्वतंत्रता या तो अनित्यम बोल रहा है ना तो अनित्यम तो उसी में घटित होगा ना जो द्रव्य अनित्य होंगे हाँ जी का। सब ये हाँ जी हाँ यहाँ पर भी तो बोला है ना इन हाँ ऐसा है बात देखिए जो परिभाषा बताई जा रही है वो परिभाषा दो दे प्रकार की होती है एक तो सार्वभौम परिभाषा होती है एक, एक देशी परिभाषा होती है ठीक है ना तो यहाँ जो परिभाषा है ये एक देशी परिभाषा है ये सार्वभौम परिभाषा नहीं यानी जो जो पदार्थ अनित्य हैं, उन्हीं को ही लेंगे नित्य को कैसे लेंगे जब कुल सूत्रकार कहता अनित्यम द्रव्यवध्य सिद्ध हो जाएगा हाँ जी हाजी ठीक है जी आपका मान लिया अच्छा अच्छा तो तो मतलब सूत्र का आपके अनुसार क्या होना चाहिए मतलब अनित्यम पद गलत है अविशेष कौन सा विशेष पद अंतिम अविशेष वहाँ अविशेष के स्थान पे क्या होना चाहिए विशेष नहीं यहाँ विशेष विशेष अगर पढ़ेंगे यहाँ पर तो फिर सद अनित्यम नहीं रहेगा वहाँ पर मैं तो, हाँ जी बता सद शब्द कारण शब्द शब्द शब्द शब्द सामान्य तीन और विशेष तो फिर अपने आप तो सूत्र को ही बदल रहे हो ठीक है ये हो सकता है आपके अनुसार सूत्र ठीक नहीं है ये हो सकता है पर जैसा सूत्र है उसके अनुसार कोई दोष आ ही नहीं रहा है हमारी दृष्टि से तो यानी आप ये कहना चाहते हैं कि तत्वज्ञान ऐसा हो, हो कि एक ही प्रकार का तत्वज्ञान होना चाहिए आप ये मानते हैं पहले इसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा की तत्वज्ञान एक ही प्रकार का होता है जो नित्य पदार्थ है तो मतलब अनित्य पदार्थों का तत्वज्ञान नहीं होता है केवल नित्य पदार्थों का तत्वज्ञान होता है अब ये कहना चाहते हैं नित्य पदार्थों का तत्वज्ञान अलग होता है अनित्य पदार्थों का तत्वज्ञान अलग होता है तत्वज्ञान एक, एक ही नहीं होता है अलग अलग होता है तो एक वचन का प्रयोग से आप ये कहना चाहते हैं तत्वज्ञान एक ही प्रकार का होता है आप ये कहना चाहते हैं अच्छा यानी आत्मा का जो तत्वज्ञान है वही प्रकृति का तत्वज्ञान है जो तत्व वास्तविक जो तत्व है वो एक ही होता है जैसे सुख है आ, सुख जो चीज है में यहाँ सुख है आ, और चाहे मोक्ष का सुख है जो आ, सुख जो वास्तविक तत्व है वही एक ही चीज नहीं वो वो सुख तो ठीक है यदि तत्व जो ज्ञान हो गया वो तत्व है तो वो एक ही चीज है जो यहाँ ज्ञान हो रहा है वो वहीं तत्व है आपका तो अलग ही विशेष परिभाषा हो गई है क्योंकि तत्व तो यहाँ छह छह प्रकार के तत्व हैं और ये छह प्रकार के तत्व अलग अलग हैं प्रकार के तत्व नहीं है पदार्थ है मतलब आप आप ये ए, कहना चाहते हैं कि छ पदार्थों का छह पदार्थों में एक द्रव्य रूपी पदार्थ है उसका तत्वज्ञान और जो गुण रूपी तत्व और जो कर्मरूपी तत्वज्ञान ये अलग अलग तत्वज्ञान है एक ही प्रकार का तत्वज्ञान है, तो है वो एक ही है। अच्छा ईश्वर का ज्ञान एक ही होता है ईश्वर का ज्ञान अलग अलग नहीं होता है वहां देखिए जाति के रूप में एक मानने में मेरे को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन व्यक्ति के रूप में अनेक होते हैं मतलब जाति के रूप में तत्वज्ञान को आप एक ही मानो मेरे को क्या आपत्ति है दे और मिथ्याजान जो है जाति के रूप में एक ही है मित्जान लेकिन मित्र जान जाति के रूप में एक होता हुआ भी राग राग वाला मिथ्याजान अलग है द्वेश वाला मिथ्याजान अलग है मैं स्पष्ट बताया है गलत हाँ। है आपने आपने जो परीक्षा में लिखा था मैंने जैसा पढ़ाया ठीक है इसमें इसको गलत ठीक है कोई बात नहीं <laughs> कोई बात नहीं ठीक है और आगे बढ़िए और कोई प्रश्न आप <laughs> हाँ। परेशान तो नहीं हो रहे हैं नहीं। हाँ जी हाँ नहीं वो वो तो कोई बात नहीं, नहीं तो बहुत वो तो कोई बात नहीं वो तो व्यक्ति व्यक्तिगत विक, रूप में कोई कुछ भी मान सकते उसमें कोई आपत्ति तो नहीं करते जी? तो वही करते आ, <laughs> <laughs> <laughs> हाँ जी हाँ ठीक है कौन सा नौवा सूत्र हाँ जी इसमें क्या है मतलब द्रव्य द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं और गुण गुणों को उत्पन्न करते हैं जी यहाँ पर तो सामान्य चीज है में रहता है हम्म। लेकिन द्रव्य द्रव्य रह नहीं तो सकता हम्म। और द्रव्य नहीं है तो फिर तो द्रव्य क्या उत्पन्न करना क्या द्रव्य यदि उत्पन्न नहीं हो रहा है तो है सब में सभी में द्रव्य है वो द्रव्य है तो फिर द्रव्य को उत्पन्न करना क्या होगा भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को उत्पन्न कर रहा है मतलब मिट्टी जो है घड़े रूपी द्रव्य को उत्पन्न करता है जो जिसको उत्पन्न कर रहा है उसमें भी तो द्रव्यत्व था पहले से फिर उसको और क्या सजा तो भाई द्रव्यत्व एक अलग चीज है द्रव्य अलग चीज है इस बात को समझ लो द्रव्यत्व जो है सामान्य जाती, है, तो जाती है लेकर कह रहे नहीं नहीं वो उसको छोड़ दीजिए पहले इस बात को वो नहीं कह रहे ये कहना चाहते है द्रव्यो में सभी द्रव्यों में द्रव्यत्व रहता है ठीक है ना वो तो द्रव्यत्व तो पहले से ही है ठीक है ना अब वो, अब वो ये नई क्या चीज उत्पन्न कर रहा है ये इनका प्रश्न है पहले पहले इस बात को समझ लीजिए नहीं ले रहे ना ले वो वो यही तो कहना चाह रहे हैं चलिए ऐसा है द्रव्य नए द्रव्य को उत्पन्न करता है इसमें कोई आपत्ति नहीं है तो एक द्रव्य मिट्टी रूपी द्रव्य घड़े रूपी द्रव्य को उत्पन्न कर रहा है ठीक है ना द्रव्य उत्पन्न पहले द्रव्यत्व था अब कार्य रूप में आ गया ये समझ लेना मतलब मिट्टी में वो है हमें भी स्वीकार्य है मिट्टी में कारण रूप में था द्रव्यत्व घटतत्व जो है वो मिट्टी में कारण रूप में था अब अभिव्यक्त हो गया प्रकट हो गया जो पहले सा था वो अभिव्यक्त हो गया उस अभिव्यक्ति को ही उत्पन्न होना बता रहे हम इतना अंतर है कोई दोष नहीं आएगा इसमें आप भी मान रहे हम भी मान रहे हैं नहीं, आप अच्छा आप, आप, आप नहीं मान रहे नहीं, नहीं, नहीं, <laughs> मतलब ये जो घड़ा उत्पन्न हुआ ये उत्पन्न नहीं हुआ पहले से है घड़ा तो आप अवश्य है जहाँ द्रव्यत्व है वहाँ द्रव्य अवश्य है ठीक है नहीं नहीं नहीं ऐसा होता है की द्रव्यत्व अलग चीज है और तो तो द्रव्य अलग चीज है पकड़ में आ रहा है, है? आपको तो तो द्रव्य द्रव्य एक अलग पदार्थ है और द्रव्यत्व एक अलग पदार्थ है वो सामान्य है द्रव्यत्व जो सामान्य वो अलग पदार्थ है वो द्रव्यत्व को उत्पन्न नहीं कर रहा है ये इस, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है द्रव्यत्व को तो उत्पन्न ही नहीं कर रहा है वो तो फिर तो आपको क्या, क्या आप समस्या आ रही है ऐसा है द्रव्य तो जहाँ द्रव्यत्व बता रहे हो वहाँ द्रव्य है उसी द्रव्य को थोड़ा उत्पन्न कर रहा है वो वो तो है जो द्रव्य नहीं है उसको हाँ यही तो अर्थ है भाई जो आप ये कहना चाह रहे हो ना द्रव्यत्व पहले से विद्यमान है हम भी मान तो रहे अब जो द्रव्य उत्पन्न हो रहा है वो नया द्रव्य उत्पन्न हो रहा है उसी द्रव्य को थोड़ा उत्पन्न कर रहा है वो मिट्टी तो पहले से विद्यमान है इसलिए वहा द्रव्य है लेकिन वो मिट्टी घड़े रूप भिन्न द्रव्य को उत्पन्न कर रहा है वो तो अपने आप है मिट्टी मिट्टी के रूप में विद्यमान है नहीं वो ये कहना चाह रहे हैं उनका कथन ये है कि भाई आप कहना चाह रहे हो द्रव्यू है पहले से है ठीक है ना कहाँ पर है द्रव्य में है ठीक है ना वो तो द्रव्य तो पहले से है ही फिर उस द्रव्य को उत्पन्न करने का क्या मतलब है वो ये कहना चाहते हैं वो दो मतलब ये द्रव्य तो है पहले से तभी तो द्रव्यू कुछ कर रहे हो अब जब पहले से द्रव्य है तो फिर जो पहले से विद्यमान है उसको उत्पन्न करने का क्या मतलब है तो इसको थोड़ा उत्पन्न कर रहे हैं इसको नहीं उत्पन्न कर रहे हैं ये तो पहले से विद्यमान है नए नए द्रव्य को उत्पन्न कर रहे हैं जो नहीं था ये द्रव्य तो है पहले से हाँ, हाँ जी हाँ जी जो द्रव्य अभी नया उत्पन्न किया आपने आँ. जो द्रव्य आपने नया उत्पन्न किया अब जो नया आया उससे पहले ना वो द्रव्य था और ना उसमें द्रव्य था मतलब किया नहीं नहीं नहीं तो देखिये पहले इस बात को समझ लीजिए द्रव्यत्व एक ही होता है द्रव्यत्व हाँ। तो जाति के रूप में एक ही है वो पहले से विद्यमान है जहाँ पर द्रव्य है वहां पर द्रव्यत्व विद्यमान है अब नया नया द्रव्य उत्पन्न हो रहा है मतलब कारण रूपी द्रव्यों से कार्य रूपी द्रव्य नए नए उत्पन्न हो रहे हैं ठीक है ना अब जो नया द्रव्य उत्पन्न हुआ है तो वहां द्रव्यत्व नया नहीं उत्पन्न हुआ वो द्रव्यत्व तो पहले से ही है बस केवल उसमें दिखाई दे रहा है द्रव्यत्व तो पहले से विद्यमान है द्रव्य नया उत्पन्न हो रहे हैं और जो नया द्रव्य आया है वही द्रव्यत्व जो पहले विद्यमान द्रव्यत्व है वो वहां पर भी दिखाई देगा बस अंतर इतना है उसको नहीं उत्पन्न किया जाता है द्रव्यत्व तो है पहले से केवल द्रव्य को उत्पन्न करने तो आप ये ना इनका इनकी समस्या है कि द्रव्य उत्पन्न हो गया तो द्रव्यत्व भी उत्पन्न हो रहा है ना द्रव्य द्रव्यत्व उत्पन्न नहीं होता है द्रव्य उत्पन्न होते हैं नहीं एक था जो उत्पन्न हुआ है वो पहले नहीं था जो द्रव्य उत्पन्न हुआ है वो द्रव्य भी नहीं था उसमें द्रव्यत्व विद्यमान है जो पहले जो द्रव्य उसी में द्रव्यत्व है वही द्रव्यत्व उसमें ये वाला द्रव्यत्व जो है उसमें जाता है यहाँ भी रहता वहां भी रहता है हाँ ये समझ लीजिएगा उसको उत्पन्न नहीं कर रहे मतलब ये जो जैसे मैं एक द्रव्य हूं अब मेरे में द्रव्यत्व है ठीक है ना अब मेरे से कोई नया द्रव्य उत्पन्न होता है मेरे में रहने वाला जो द्रव्यत्व है वो मेरे में भी रहेगा उसमें जा करके भी रहेगा वो इतना व्यापक है वो सब जगह रहता है अगर नया द्रव्य उत्पन्न नहीं हो तो मेरे में समेट करके रहेगा वो वो व्यापक है जाति जो है जिससे आकाश व्यापक है ना उसी तरह वो व्यापक है लेकिन अब और जगह है ही नहीं द्रव्य तो यहीं पर विद्यमान है और जब नया द्रव्य तो वहां पर भी रहने लग जाएगा ऐसा है जहाँ जहाँ द्रव्य उत्पन्न होते जाएंगे वहाँ वहाँ यही द्रव्यत्व वहाँ रहेगा ऐसा है तो हाँ जी तो आ, इसी उभयता गुना में जी। हाँ जी दुछ तो दुछ कारण, बात ये कहां पर पढ़ रहे हैं आप पृष्ठ संख्या हाँ जी हाँ जी। आद्य शब्द कारण भूत स्व अनंतरम कार्य न हंती हाँ जी मैंने यहाँ शब्द बोला वो जो शब्द जो ये तो ये ये जो जो जो होगा। होगा। जा पास रहा है। और नष्ट नष्ट और कोई चीज़ है जो इसको समाप्त लेकिन जो मैंने यहाँ से शब्द बोला ये शब्द यहाँ तक आया इस शब्द अभी ये शब्द जो यहाँ जा रहा है इस शब्द का है किस शब्द का ये जो शब्द उत्पन्न मैंने जो बोला अब ये जो शब्द यहाँ आया पर जो बीच वाला जो शब्द था इसको नष्ट करने वाला कौन सा शब्द अगला वाला शब्द यानी कार्य शब्द कारण शब्द को नष्ट करता जा रहा है ये कहना चाह रहे हैं आद्य शब्दा कारण भूता ये तो कारण स्वरूप है स्व अन्तर कार्य न हंती आगे उत्पन्न होने वाले कार्य को नष्ट नहीं करता आगे वाला जो कार्य हो रहा है कारण को नष्ट करेगा हाँ जी कारण को नष्ट करेगा ठीक है और ठीक है? अच्छा हाँ जी आद्य कार्य का मतलब पहला कार्य सबसे पहला जो कार्य उत्पन्न हुआ उसको आद्य कार्य कहेंगे मतलब बहुत सारे कार्य उत्पन्न होते जाएंगे आगे आगे तो जो सबसे पहला कार्य उत्पन्न हुआ उसको आद्य प्रारंभिक कार्य आद्य का मतलब है प्रारंभिक कार्य ठीक है चलो कोई बात नहीं आज भी शंका समाधानी आपका चल रहा है और कोई आपने क्या अर्थ लिखा वो ग्षा ग्षा। है वो पहले ही बताइए अच्छा एक ही प्रकार के लिखवा दू अभी नहीं अंतर कोई नहीं बता रहा मतलब केवल बताने की शैली दो प्रकार की हो गई भाषा की दृष्टि से अर्थ अलग अलग नहीं है दोनों मतलब दोनों अर्थों में भेद है इसको बताने के लिए दो प्रकार के अर्थ नहीं है वो भाषा का अंतर है अभिव्यक्ति का अभिव्यक्ति अलग अलग प्रकार के है तो पहला सूत्रार्थ और दूसरा सूत्रार्थ का अभिप्राय यही है कि अभिव्यक्ति वहां अलग शब्दों से यहाँ अलग शब्दों में बस इतना अंतर है वहां तो या इस तरह, तो या, इस तरह, तो या, इस तरह तो या इस तरह का, तो तरह का मतलब यही है हाँ जी ठीक है चले जी। करना है एक सूत्रा भूमिका तो बहुत थोड़ा है प्रथमाध्याय द्रव्यादय पदार्था विभागशा उद्दिष्टा पहले अध्याय में द्रव्य आदि जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को विभागशा विभाग करके क्रम से कर उपदेश किया है अथचा तेसाम लक्षणम यथा संभव कृतम अथच और तेसाम लक्षणम उनका लक्षण यथा संभव हमने जहा जहा जैसा जैसा आया वैसा वैसा उसका लक्षण भी किया है अत्रीम विभक्ता बाह्य द्रव्याण यहाँ पर विभक्त अलग अलग जो द्रव्य है वो भी बाह्य द्रव्य उन बाह्य द्रव्यों को क्रमशः क्रम से विशिष्ट लक्षण परीक्षा परीक्षे क्रियते क्रमश विशिष्ट लक्षण परीक्षे क्रियते उसके विशिष्ट लक्षण की परीक्षा की जाती है बाह्य द्रव्य का मतलब है पृथ्वी आदि तो बाह्य द्रव्य भी बोलते हैं एक आंतरिक द्रव्य भी हो जाएंगे यानी आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा को आंतरिक रूप में आप, आप समझ लीजिएगा और बाकी बाह्य द्रव्यों के रूप में समझ लीजिएगा जी लक्षण और परीक्षा दोनों की जाते हैं द्विवचन में है ना लक्षण परीक्षा किए यानी उनका लक्षण भी किया जा रहा है और उनकी परीक्षा भी की जा रही है जी तो तो ये क्षण और यहाँ पर यदि क्रिया गुणवत्त अनित्य समवायी कारण अमित समवायि कारण यदि द्रव्य लक्षण बोलते तो क्या वेदर में पूरा घट जाता है क्योंकि अन्यो से कर्म से और गुण से इसका अनित्यता का वेद नहीं वहाँ वहाँ से अभी आप यहाँ की जो जो अनित हमी का ग्रहण है जो जो नित्य का है उनका ग्रहण है नहीं नहीं वहाँ अभी क्योंकि एक ही का प्रकट किया केवल अनित्य का ही प्रकट किया द्रव्य के लिए साधन जो प्रकट किया केवल अनित्य का हाँ जी नित्य का कहीं किया वेतन में जो दिखाया गया नहीं क्रिया गुणवत् समवाय कारणम द्रव्य लक्षण में वो लक्षण जो है नित्य द्रव्यों में अनित्य द्रव्यो में सब में लागू होता है इसलिए वहाँ तो जैसे यहाँ कि जा जा, जो जो वही पर इसको लगाना की कि कि जो नित्य को लाभ जहाँ जहाँ द्रव्य है वही दोनों नहीं किस सूत्र के लिए आप कहना चाहते हैं कौन से सूत्र संख्या बताइए पंद्रहवा सूत्र पहले पहले अन्य का जी। तो पहले अन्य के पंद्रह सूत्र में क्या आप कहना चाहते हैं ये जो वेदर में दिखा रहे, लक्षन। लक्षन बता रहे वेदर में में दिखा दिखा रहे रहे रहे लक्षण बता हैं हैं मतलब गुण और कर्म से गुण और कर्म से वेदर में दिखा वो नित्य शब्द क्यों पढ़ना चाहिए हाजी हाँ बोलो कर्म नित्य नहीं है जो यहाँ गुण लिए गए, आँ, गए तो तो तो जहां -जहां है जहाँ पर नीचे जाते हैं वहाँ जो गुण लिए गए भी कहीं नित्य है कहीं यहाँ नित्य तो यहाँ नित्य सबको समझ दिए जाते है तो जहाँ जहाँ नित्य है वहाँ वहाँ उसका कई दर्व्य है कैसे लगे गुण और कर्म आप ये इस बात को समझ लीजिएगा यहाँ नित्य अनित्य को चर्चा करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि ये जो लक्षण बताया है ये लक्षण सार्वभ में है सब जगह लागू होगा नित्यो अनित्यो सब के लिए इसलिए यहां नित्य शब्द को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नित्य शब्द पढ़ेंगे तो अनित्य शब्द की द्रव्य अलग हो जाता ऐसा नहीं है ये जो लक्षण द्रव्य का किया है ये लक्षण सभी द्रव्यों का चाहे नित्य हो अनित्यो सभी के साथ लागू होता है है हाँ जी ये दी ये दी पूरे व्यापक नहीं। क्यों नहीं होता है नहीं नहीं नहीं समवाही कारण क्यों नहीं होता ये बताइए आप पहले तो कारण पहले इस बात को निमित्त कारण बताने मात्र ऐसी वो समवाही कारण नहीं होता ये निषेध नहीं हो रहा है वो नि... पहले समझ लीजिए निमित्त कारण इसलिए बताया जा रहा है किसी अन्य कार्य को उत्पन्न करने में निमित्त है वो दूसरों को उत्पन्न तो करने में निमित्त भले हो जाए लेकिन अपने अपने अंदर जो गुण है उनका तो समवाई कारण है समवाही कारण का मतलब यह नहीं है कि कोई द्रव्य उत्पन्न होता उसी में समवाही कारण होता समवाही कारण तो किसी भी द्रव्य में है नित्य द्रव्य में भी समवाही कारण है और अनित्य द्रव्य में भी समवाही कारण है समवाय कारण का मतलब यह है कि किसी भी गुण को अपने में धारण करे वो समवाय कारण है चाहे द्रव्य गुण को धारण करे या कर्म को धारण करें पकड़ में आ रहे ना मतलब ईश्वर भी अपने आप में बहुत सारे गुणों को धारण करता है ना तो उन सारे गुणों का ईश्वर रूपी द्रव्य समवाय कारण है वो समवायि कारण भी है और निमित्त कारण भी है इस रूप में ठीक है नहीं यथास्भव से यह कुछ नहीं छूटना का यथासंभव जहां जहां जैसा जैसा आया है वैसे वैसे, वैसे उनका हमने उनका लक्षण किया है ये कहना चाह रहे हैं नहीं नहीं इसका यह अर्थ नहीं जितना आ चुके उनका किया है अब आगे जो आ, आने वाले उनको आगे कर रहे हैं ये इसका अर्थ है यथासब का ये अर्थ है कि यहां पर यथास्भव का अर्थ जितने आ चुके उनका हमने किया है यह यथास्भव का अर्थ आपका अर्थ भी होता है लेकिन वो प्रसंग नहीं है यहाँ पर देखिए यहां तो आगे और भी क्योंकि पृथ्वी का लक्षण तो किया नहीं पीछे वहां केवल द्रव्य का लक्षण किया है वहां द्रव्य सामूहिक रूप में द्रव्य का लक्षण किया द्रव्य किसे कहते हैं अब यहाँ एक एक व्यक्ति की लक्षण व्यक्ति का लक्षण कर रहे हैं पृथ्वी रूपी द्रव्य का लक्षण कर रहे हैं मां केवल एक द्रव्य मात्र को लेकर के लक्षण किया है और उस लक्षण में सारे द्रव्य आएंगे जो वहां पर बताया पर जो पृथ्वी का जो लक्षण करेंगे ये पृथ्वी का लक्षण अलग है वहां आया नहीं ये पहले इसलिए कहना चाह रहे जो आ चुके हैं उनका हमने वहां पर लक्षण किया है जो अब आगे आ रहे आने वाले उनका लक्षण आगे करेंगे ये इसका अभिप्राय है ठीक है किसके तो बता ही रहे ना यहाँ पृथ्वी का लक्षण बता रहे तो विशेष लक्षण बता रहे विशिष्ट जो लक्षण बताए गए थे उनकी परीक्षा नहीं नहीं विशिष्ट लक्षण भी बता रहे हैं और उनकी परीक्षा भी की जा रही है वहाँ तो द्रव्य के सामान्य लक्षण बताया है और यहाँ एक एक द्रव्य के विशेष लक्षण बताए जा रहे हैं पृथ्वी रूपी द्रव्य के क्या लक्षण है वहाँ तो सामान्य लक्षण बताया कि भई पृथ्वी उसको कहते हैं वो किसी न किसी गुण को धारण करता हो तो वो वो द्रव्य है बस इतना बताया वहाँ पर और यहाँ पर बताया जा रहा है पृथ्वी ही क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें ये एक गुण है इसलिए उसका नाम पृथ्वी तो है तो यहाँ विशेष लक्षण किया जा, जा रहा है वहाँ सामान्य लक्षण किया है मतलब दो प्रकार के द्रव्य है ना एक तो बाहर दिखने वाले एक अंदर है आत्मा परमात्मा जो शरीर के अंदर है हाँ जी हाँ मन भी ले सकते हो और हाँ ठीक है मन को नौ द्रव्यो में आंतरिक द्रव्य का द्रव्य द्रव्य तो, तो जो हमें नहीं दिखाई दे रही आंतरिक द्रव्य हो हमारे अंदर अन्य जो द्रव्य जो हमें नहीं दिखाई दे रही दिखाई दे रही चर्चा नहीं हो किन नहीं, नहीं, नहीं। यहां पर केवल नव द्रव्यों की चर्चा की है ना उन नव द्रव्यों में आत्मा है मन है और परमात्मा है इनको आंतरिक रूप में आंतरिक द्रव्य बोला है ये तो अपेक्षा से है ना यहां नव द्रव्यों की अपेक्षा से बताया जा रहा है ठीक है हो गया ये भूमिका हो गया हाँ जी आत्मा शब्द जातिवाचक है ना हाँ आत्मा से आत्मा को भी लेंगे परमात्मा को भी लेंगे वहां आत्मा से ये नहीं कहा कि जीवात्मा ही है और आत्मा से ये नहीं कहा परमात्मा ही है केवल आत्मा शब्द है आत्मा एक सामान्य शब्द है तो सामान्य शब्द में जो जो आएगा वो सारे लेंगे तो उसमें परमात्मा भी आएगा जीवात्मा भी तो दोनों को लेंगे ऐसा वहां यह स्पष्ट नहीं कि आत्मा से जीवात्मा ही ऐसा नहीं बोला और आत्मा से परमात्मा ही है ये भी नहीं बोला जब बोला नहीं है तो दोनों ग्रहण होते हैं तो दोनों को ग्रहण करेंगे ऐसा स्पष्ट हो गया ठीक है चलिए इतना ही रखते जी नहीं यू प्रश्न तो बहुत हो जाएंगे आप कुछ भी करते रहो पाठ भी तो पढ़ना है आपको वो तो बीच बाद में करते रहे ना आपस में चर्चा मतलब जो आपने जिन सूत्रों को लेकर के आपने प्रश्न उठाया उन्हीं का तो समाधान हुआ है ना बाकी आप करते रहे ना अब आत्मा का मतलब जीवात्मा लेना चाहे परमात्मा लेना चाहे आप करते रहे ना आपस में ठीक है ओंकार सबको प्रणाम